देवी भागवत प्रथम स्कंद राजा जनक और सुखदेव जी के प्रश्नोत्तर राजन जब मेरे मन में वैराग्य का उदय हो गया और सभी सुख दुख आदि गुण शांत हो गए तब घर धन और सुंदर स्थिति से मुझे क्या प्रयोजन है आप अनेकों आसक्तियों से युक्त तरह तरह की बात सोचते रहते हैं और कहते हैं कि मैं जीवन मुक्त हूँ मुझे तो आपका यह व्यवहार दम्भ ही जान पड़ता है राजन कभी शत्रु विषयक कभी धन विषयक और कभी सेना विषयक चिंता आपके मन को घेरे रहती है आपकी तो बात ही कौन सी है जो मुनिगण सूक्ष्म भोजन करके अपने व्रत में अटल हो वन में तपस्या करते हैं और जानते हैं कि संसार मिथ्या है वे भी इस जगत जाल में फंस जाते हैं राजन आपके कुल में उत्पन्न होने वालों को विदेह नाम ही दि, रख दिया गया है इसे आप बिल्कुल विपरीत बात समझ लीजिए जैसे किसी मूर्ख का नाम विद्याधर अंधे का नाम दिवाकर और दरिद्र का नाम लक्ष्मीधर रख दिया जाए तो उनके वे नाम अनर्थक ही हैं जनक जी ने कहा रिजवर तुमने बात बिल्कुल सच्ची कही है इसमें कुछ भी झूठ नहीं है तब भी सुनो मेरे गुरु व्यास जी एक आदरणीय पुरुष हैं माना तुम उनके पास न रहकर वन में जाना चाहते हो पर वहाँ भी तो मृगों से तुम्हारा संबंध होगा ही यह बिल्कुल निश्चित है जब पंच महाभूतों से कोई भी स्थान रिक्त नहीं है तब तुम वहाँ निसंग कैसे रह सकोगे मुने भोजन की चिंता तो कभी साथ छोड़ नहीं सकती फिर तुम निश्चिंत कैसे हुए जिस प्रकार वन में रहते हुए भी तुम्हें अपने दंड और मृग की चिंता लगी रहती है वैसे ही मुझे अपने राज्य की चिंता है तब हम दोनों की चिंता समान रही या नहीं बल्कि दूर देश में जाने के कारण तुम्हारा मन अधिक चिंतित रहेगा मेरे मन में तो संदेह की कल्पना भी नहीं उठती मैं सब तरह के संकल्प विकल्प को त्याग चुका हूँ उन्हें सर्वथा सुख से खाता और सुख से सोता हूँ जगत मुझे बांध नहीं सकता मैंने यह निश्चित धारणा बना ली है अतः मैं सभी समय सुखी रहता हूँ और मैं जगत जाल में फंस गया हूँ यह शंका तुम्हें निरंतर दुखाड़ों में डुबाया करती है इसलिए अब सजग हो जाओ इस चिंता का परित्याग करके सुखी होना अपना परम कर्तव्य है यह देह मेरी है यही बंधन और यह देह मेरी नहीं है यही मुक्तता है ऐसे ही धन गृह और राज्य में जो अपनी ममता स्थापित कर दी जाती है नहीं निसंदेह बंधन है ममता न हो तो कहीं कोई बंधन नहीं बंधन शरीर तथा घर में नहीं है यह तो अहमता ममता में है सूर्य कहते हैं जनक जी का उपर्युक्त कथन सुनकर सुखदेव जी का मन मुग्ध हो गया उनकी शंकाएँ नष्ट हो गई उसी क्षण जनक जी से आज्ञा लेकर वे व्यासाश्रम को चल पड़े पुत्र को आते हुए देखकर व्यास जी के मुख की सुख की सीमा न रही उन्होंने सुखदेव जी को गोद में बिठा लिया मस्तक सूघा फिर उनकी कुशल पूछी इसके बाद सुखदेव जी अपने पिता के पास ही उनके सुंदर आश्रम पर रहने लगे वे वेदाध्यन में सफलता पा चुके थे संपूर्ण शास्त्रों का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था राज्य करते हुए भी जनक जी की जो स्थिति थी उसे देखकर कर सुखदेव जी के मन को बड़ी शांति मिली अब पिता के आश्रम पर रहना उन्हें अभीष्ट हो गया पितरों की एक सौभाग्यवती कन्या थी उस सुंदरी कन्या का नाम था प्यूरी योगपत के पथिक होते हुए भी सुखदेव जी ने उसे अपनी पत्नी बनाया उस कन्या से उन्हें चार पुत्र हुए कृष्ण गौरप्रभ भूरी और देवश्रुत कीर्ति नाम की एक कन्या हुई परम तेजस्वी सुखदेव जी ने विभ्राज कुमार महामना अड़ूह के साथ उस कन्या का विवाह कर दिया अड़ूह के पुत्र सीमान ब्रह्मदत्त हुए सुखदेव जी के दौहित्र ब्रह्मदत्त बड़े प्रतापी राजा हुए साथ ही वे ब्रह्मज्ञानी भी थे कितने समय तक वहाँ रहकर नारद जी ने उन्हें ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचकर ब्रह्मदत्त ने सर्वोत्कृष्ट योग मार्ग का अनुसरण किया फिर पुत्र को राज्य सौंपकर कर वे बद्रिकाश्रम चले गए मायावीज के उपदेश से उनका ज्ञान अत्यंत निर्मल हो गया था नारद जी की कृपा से वे बहुशीघ्र मुक्तिप्रद ज्ञान के अधिकारी हो गए